प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधक चर्या जिज्ञासा गीता में भगवान ने कहा है बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते क्या एक जन्म में ज्ञान नहीं हो सकता समाधान अरे भाई साधक की व्यवस्था कोई एक जन्म में नहीं होती है उसमें अनेक जन्म लगते हैं यदि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयक जिज्ञासा ही कैसे होगी साधक का विकास क्रमिक होता है उसके सभी पूर्व संस्कार साथ में आते हैं सत्संग का भी संस्कार रहता है और जगत का भी दोनों साथ साथ चलते हैं धीरे धीरे सत्संग के संस्कारों का बल बढ़ता जाता है इसका कारण यह है कि असत का संस्कार सत के संस्कार को ढक तो सकता है पर नष्ट नहीं कर सकता जबकि सत्य संस्कार बलवान होने पर असत के संस्कार को नष्ट कर देता है साधक के सत्य संस्कार प्रबल होने पर अगले जन्म में प्रारंभ से ही उसका अध्यात्म की ओर झुकाव रहता है उसमें संसार की वासना रहती ही नहीं है उसका सम दम उप्रति आदि स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है क्योंकि मन और इंद्रियों को तो संसार से ही खींचता है पर उसमें तो संसार का आकर्षण है ही नहीं वह मोक्ष के लिए ही छठ पा है इसलिए वह ज्ञान को प्राप्त कर ही लेगा इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो समझेगा वासुदेव सर्वम जिज्ञासा नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसे कहते हैं वह गैरिक वस्त्र क्यों पहनता है समाधान हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं उपकुर्वाण और नैश्ठिक जो गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है परंतु समावर्तन संस्कार होने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का इच्छुक है उसे उपकुर ब्रह्मचारी कहते हैं वह मुख्य ब्रह्मचारी नहीं है क्योंकि उस ब्रह्मचर्य का विद्या अध्ययन के साथ संबंध है व्रत के साथ नहीं एक ब्रह्मचारी ऐसा भी है जो समावर्तन संस्कार होने के बाद विचार करता है कि मैं गृहस्थाश्रम स्वीकार करके जगत में क्यों फँसूँ मनुष्य शरीर मिला है तो मैं स्वाध्याय करूंगा, भजन करूंगा। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन में उसकी निष्ठा हो गई है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए गहरिक वस्त्र पहनना कोई अनिवार्यता नहीं है वह चाहे तो सफ़ेद वस्त्र पहन सकता है पर प्राय वह गहरिक वस्त्र पहनता है क्योंकि इससे संन्यास की ओर बढ़ने की आंतरिक प्रेरणा प्रबल होती है जिज्ञासा कल्याण प्राप्त करने का सहज उपाय क्या है समाधान महाभारत में कहा है सर्व जिहम मृद्यु पद्मार्जव ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञानविषय विषय किम प्रलाप करी अश्वमेधिक पर्व जो अपना कल्याण चाहता है उसे इधर उधर की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है यदि तुम्हारे व्यवहार में कहीं भी कुटिलता है तो समझो तुम मृत्यु अर्थात जन्म मरण के चक्र का वरण कर रहे हो आजकल तो व्यवहार ऐसा हो गया है कि व्यक्ति दिखावे के बिना रह ही नहीं पाता परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी दिखावा है तो तुम मृत्यु पद में जा रहे हो तुम्हारा जीवन एकदम दिखावा रहित हो जाए कुटिलता से रहित हो जाए तो तुम ब्राह्मण को जाओगे ब्रह्म पद को प्राप्त कर लोगे ऐतावान ज्ञान विषय इतना ही जानने की और जान कर करने की जरूरत है बहुत बकवास करने से क्या फायदा है कोई व्यक्ति जीवन को सभी प्राणियों के प्रति सरल सहज बना ले तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है